श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 112 सौ अप्रैल अठारह खैर उनका दोष कुछ नहीं है क्या सब लोग कभी उस अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं श्री रामचंद्र को सिर्फ 12 ऋषियों ने समझा था सब उन्हें नहीं समझ सके अवतार को कोई साधारण मनुष्य सोचते हैं कोई साधु समझते हैं दो ही चार आदमी उन्हें अवतार जान सकते हैं जिसके पास जितनी पूंजी है उतना ही दाम वह एक चीज़ के लिए खर्च करता है एक बाबू ने अपने नौकर से कहा यह हीरा तू तो बाज़ार में ले जा लौटकर मुझे बतलाना कि कौन कितनी कीमत देता है पहले बैगन वाले के पास जाना नौकर पहले बैगन वाले के पास गया बैगन वाले ने उसे उलट पुलट कर देखा और कहा भाई इसके बदले नौ सेर बैगन में दे सकता हूँ नौकर ने कहा भाई जरा बढ़ो भला दस शेर तो दो उसने कहा मैं बाजार दर से ज़्यादा कह चुका इतने में पट जाए तो दे दो तब नौकर ने हंसते हुए हीरा लौटा कर बाबू से कहा बैगन वाला नौ शेर से एक भी बैगन अधिक नहीं देना चाहता उसने कहा मैं बाजार दर से ज़्यादा कह चुका बाबू ने हंस कहा अच्छा अब के बार कपड़े वाले के पास ले जा बैगन वाला तो बैगनों में पड़ा रहता है वह और कहाँ तक समझेगा कपड़े वाले की पूंजी कुछ अधिक है देखो जरा वह क्या कहता है नौकर कपड़े वाले के पास गया और कहा क्यों जी यह चीज़ लोगे क्या दोगे कपड़े वाले ने कहा हाँ चीज़ तो अच्छी है इससे स्त्रियों का कोई जेवर बन जाएगा भाई मैं 900 सौ दे सकता हूँ नौकर ने कहा भाई कुछ और बढ़ो तो छोड़ भी दें अच्छा हजार तो पूरा कर दो कपड़े वाले ने कहा अब कुछ ना कहो मैंने बाजार दर से ज़्यादा कह दिया है 900 सौ रुपये से अधिक एक भी रुपया मैं ना दूंगा नौकर लौटकर मालिक के पास हंसते हुए पहुंचा और कहा कपड़े वाला कहता है 900 से एक कौड़ी भी ज़्यादा ना दूंगा उसने यह भी कहा कि मैंने बाजार दर से कीमत ज़्यादा कह दी तब उसके मालिक ने हंसते हुए कहा अब जौहरी के पास जाओ देखें वह क्या कहता है नौकर जौहरी के पास गया जौहरी ने जरा देखकर ही एकदम कहा एक लाख दूंगा संसार में इन लोगों का धर्म धर्म चिल्लाना उसी तरह है जैसे किसी मकान के सब दरवाजे तो बंद हों और छत के छेद से जरा सी रोशनी आ रही हो सिर पर छत के रहने पर क्या कोई सूर्य को देख सकता है जरा सा उजाला आया भी तो क्या हुआ कामनी कांचन छत है छत को गिराए बिना उस दशा में सूर्य को देखना मुश्किल है संसारी आदमी मानो घरों में कैद है अवतार आदि ईश्वर कोटि हैं, वे खुली जगहों में घूम रहे हैं वे कभी संसार में नहीं बंधते पकड़ में नहीं आते उनका मैं संसारियों का सबहदा मैं नहीं है संसारियों का अहंकार संसारियों का मैं उसी तरह है जैसे चारों ओर से चार दीवार और ऊपर छत हो बाहर की कोई वस्तु नज़र नहीं आती अवतार पुरुषों का मैं बारीक मैं है इस मैं के भीतर से सदा ही ईश्वर दिखलाई देते हैं जैसे एक आदमी चार दीवार के एक किनारे पर खड़ा हुआ है और दीवार के दोनों ओर खुला हुआ खूब लंबा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है उस चार दीवार में एक जगह एक छेद है जिससे दोनों ओर स्पष्ट दिख पड़ता है छेद अगर कुछ बड़ा हुआ तो इधर उधर आना जाना भी हो सकता है अवतार पुरुषों का मैं वही छेद वाली चार दीवारी है चार दीवार के इधर रहने पर भी वही लंबा मैदान दिखलाई देता है इसका अर्थ यह है कि शरीर धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं फिर अगर इच्छा हुई तो बड़े छेद के उधर जाकर समाधिमग्न भी हो जाते हैं और छेद बड़ा रहा तो आना जाना जारी भी रख सकते हैं समाधि मग्न होने पर भी उतर कर आ सकते हैं भक्त मंडली विस्मय और बड़ी लगन के साथ चुपचाप अवतार तत्व सुन रहे हैं